अष्टम अध्याय गुरु भाव से अपने गुरुवर्ग के साथ संबंध सर्वस्य सर्व चा हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिवपोह वेदांत विद गीता गुरु भाव अवतार पुरुषों की निजी संपत्ति है यह पहले ही कहा जा चुका है कि जो गुरु बनने के लिए जन्म लेते हैं उनके भीतर बाल्यावस्था से ही उस भाव का स्पष्ट परिचय मिलता है फिर महापुरुष अवतार वर्ग का तो कहना ही क्या उनमें से जो जन समाज में जिस भाव की प्रतिष्ठा के लिए जन्म लेते हैं बाल्यावस्था से ही वह भाव उनके भीतर प्रतिष्ठित देखने को मिलता है शरीर इंद्रियादि की परिपूर्णता देश कालादि स्थितियों की अनुकूलता आदि कारण समूह क्रमशः उपस्थित होकर उनके जीवन में उस भाव को पूर्णतया परिस्फुटित करने को में सहायक हो सकता है किंतु वे ही कारण उनके अंदर उस भाव को उत्पन्न कर उसी जीवन में उन्हें गुरु बना देते हैं सो बात नहीं ऐसा देखने में आता है कि वह भाव मानो उनकी निजी संपत्ति है उसे लेकर ही मानो उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया है एवं उनके उस जीवन में वह भाव कैसे उत्पन्न हुआ इस बात को जानने के हजारों प्रयत्न करने पर भी उसके कारण का ठीक पता नहीं लग पाता श्री रामकृष्ण के जीवन में गुरु भाव की उत्पत्ति किस तरह हुई? इसका अनुसंधान करने में प्रवृत्त होने पर भी ठीक वही स्थिति देखने को मिलती है बाल्यावस्था या युवावस्था अथवा साधन काल सभी समय उनके भीतर उस भाव की स्वल्पाधिक अभिव्यक्ति देखकर अबाक रह जाना पड़ता है तथा किस तरह उनके जीवन में उस भाव का सर्वप्रथम विकास हुआ बहुत कुछ सोचने विचारने पर भी इसका कोई निश्चय नहीं किया जा सकता श्री रामकृष्ण देव के बाल्यकालीन जीवन का यहाँ उल्लेख कर हम पुस्तक के कलेवर को बढ़ाना नहीं चाहते किंतु उनके यौवन तथा साधन काल में प्रारंभ से लेकर अंत पर्यंत मथुर बाबू के साथ उनके गुरु भाव की जो अनेक लीलाएं हुई थी और जिनके संबंध में अधिकांश बातें अभी तक कहीं नहीं गई है यहां पर पाठकों को उपहार स्वरूप देना संभवतः अनुचित न होगा मंत्र प्रदाता गुरु एक होने पर भी उपगुरु या शिक्षा गुरु अनेक किए जा सकते हैं इस विषय को श्री रामकृष्ण देव श्रीमद्भागवत के अवधूत उपाख्यान की चर्चा करते हुए डौधा हमें समझाने का प्रयत्न किया करते थे श्रीमदभागवत में वर्णित है कि अवधूत ने क्रमशः चौबीस उपगुरुओं से विशेष विशेष शिक्षा प्राप्त की प्राप्त करने के पश्चात सिद्धिलाभ कर लिया था इसी तरह हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव ने भी अपने जीवन में विशेष विशेष साधनों पाए तथा सत्योपलब्धि के निमित्त अनेक गुरुओं का ग्रहण किया था उनमें से भैरवी ब्राह्मणी न्यांगटा तोतापुरीजी तथा मुसलमान गोविंद का नाम उल्लेख करते हुए हमने बहुधा सुना है हिंदू संप्रदाय के अन्यान साधनों अन्यान्धनोपायों की शिक्षा विभिन्न गुरुओं से प्राप्त करने पर भी श्री रामकृष्ण देव प्राय उन लोगों के नाम का उल्लेख नहीं किया करते थे केवल इतना ही वे कहते थे कि गुरुओं से विभिन्न मत की साधन प्रणालियों का ज्ञान प्राप्त कर केवल तीन दिन की साधना से ही उन्हें उन सभी मतों में सिद्धि प्राप्त हुई थी उन समस्त गुरुओं के नाम उन्हें स्मरण न रहने के कारण ही वे उनका उल्लेख नहीं करते थे अथवा वे उल्लेखनीय नहीं थे अब यह कहना कठिन है किंतु प्रतीत होता है कि उन लोगों के साथ श्री रामकृष्ण देव का संबंध अत्यंत स्वल्प समय के लिए हुआ था इसलिए उनकी बातें विशेष उल्लेखनीय नहीं है भैरवी ब्राह्मणी श्री रामकृष्ण देव के शिक्षा गुरुओं में से भैरवी ब्राह्मणी ने बहुत दिन तक उनके समीप निवास किया था किंतु उनके रहने के समय को ठीक ठीक निर्धारित करना अत्यंत कठिन है क्योंकि श्री रामकृष्ण देव के श्री चरणों में हम लोगों के आश्रय ग्रहण करने के कुछ काल पूर्व ही दक्षिणेश्वर से वे अन्यत्र चली गई थी तथा उसके बाद लौट वे पुनः वहाँ नहीं आए इसके पश्चात केवल एक बार श्री कृष्ण देव को उनकी खोज मिली थी उस समय भैरवी ब्राह्मणी श्री काशी धाम में तपस्या में संलग्न रहकर काल कर रही थी इसके बाद उनके बारे में और कुछ समाचार प्राप्त नहीं हुआ भैरवी ब्राह्मणी बहुत दिनों तक दक्षिणेश्वर में काली मंदिर में तथा उसके समीपवर्ती गंगा जी के तट पर देवमंडल घाट इत्यादि स्थानों में रही थी यह हमें श्री राम देव के श्रीमुख से सुनने को मिला है हमने यह भी सुना है कि चौसठ मुख्य मुख्य तंत्रोक्त जितनी भी साधनाएं हैं ब्राह्मणी ने श्री राम कृष्ण देव के द्वारा उन सभी साधनाओं का क्रमशः अनुष्ठान कराया था सुना है ब्राह्मणी का वैष्णव मत संबंधी तंत्रादि में भी अच्छा ज्ञान था एवं उन्होंने श्री राम कृष्णदेव को सखी भाव इत्यादि की साधना के समय भी किसी किसी अवसर पर सहायता की थी हमें यह भी विदित हुआ है कि श्री राम देव को इस प्रकार साधन काल में सहायता प्रदान करने के पश्चात भी कुछ वर्ष कुल मिलाकर छः वर्ष वे अत्यंत सम्मान के साथ दक्षिणेश्वर में रही थी तथा उस समय कभी कभी श्री कृष्ण देव तथा उनके भांजे हृदयराम के साथ वे श्री रामकृष्ण देव की जन्मभूमि कामारपुकुर तक जाकर उनके आत्मीयजनों के बीच में भी रह आई थी तभी से श्री माताजी ब्राह्मणी को अपनी सास की तरह आदर तथा मातृ संबोधन किया करती थीं